और सतरहो बार श्री कृष्ण ने उसको पराजित किया अब इस प्रसंग में ये बात है कि जब पहली बार उसने चढ़ाई की तब श्री कृष्ण और बलराम दोनों मिले और उन्होंने सलाह की बड़ी भारी सेना लेकर के ये आया है तो वो तुरंत उन लोगों ने जो संकल्प किया सुवर्ग से उन लोगों के लिए सर्वायु विभूषित अस्त्र शस्त्र नारायण रथ घोड़े सारथी आए गए और उन्होंने जरासंध का सामना किया जरासंध ने श्री कृष्ण से नारायण कहा कि तुम तो नारायण हमसे युद्ध करने के योग्य नहीं हो और ग्वालों में रहे हो हम तो बलराम से लड़ेंगे अब थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने उसकी जो जो सेना थी उनको उनका नाश कर दिया बस खून की नदी बहने लगी बड़ा भारी युद्ध हुआ और बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया अब श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि अब तो जरासंध के पास कोई सेना वेना नहीं है इसको छोड़ दो ये फिर जाके जितने भी दुष्ट राजा हैं उनको इकट्ठा करके ले आवे इस प्रकार महाराज तेईस तेईस अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने सत्रह बार ने चढ़ाई की लिंग शरीर की ये संख्या है सत्रह बार उसने चढ़ाई की परन्तु हर बार भगवान श्री कृष्ण ने उसको पराजित करके भगा दिया अब वो उदास हो करके वन में तपस्या करने के लिए जा रहा था सो राजाओं ने समझा बुझा के उसको शंकर जी की आराधना करने के लिए प्रेरित कर दिया और महाराज देवताओं का जो कानून है वो तो कुछ दूसरा है शरणागत बत्सल होते हैं वो चाहे भारतीय सरकार का अथवा अमेरिका सरकार का यूरोपीय सरकार का संविधान मानता हो कि न मानता हो देवताओं के तो संविधान में यही है कि जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करें सो शंकर जी ने उसको बरदान दे दिया कि तुम जजवंशियों को भयभीत करोगे अब वो तैयारी महाराज कर ही रहा था पराजित करोगे वो तैयारी कर ही रहा था कि एक था कालजवन नारायण जवन माने उसका होता है जिसका वेग बहुत हो बड़े जोर शोर से आक्रमण करे तो ये काल जो है ना ये बड़े जोर से आक्रमण करता है अथवा नारायण नीचे के ऊपर को ऊपर ऊपर को नीचे करता रहता है इसलिए इसको जवन कहते हैं मिले हुए को अलग कर दे और अलग हुए को मिलाए दे ये जवन शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है जू मिश्रणा मिश्रण नारायण मिलावे भी और अलग भी करे वो महाराज युद्ध करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था और कोई उससे लड़ाई करने वाला मिलता नहीं था इसी बीच में मिल गए नारद जी उसने पूछा कि हमसे लड़ाई करने लायक है दुनिया में अब नारद जी तो उसका भी कल्याण करना चाहते हैं सो so, नारायण बोले हाँ एक तुमसे लड़ाई करने लायक है तो मथुरा में कल कैसा है महाराज देखने में तो बिल्कुल काला काला है और पीला कपड़ा पहनता है नारायण और देखने में बड़ा सुंदर है बड़ा मधुर है नारायण सो कालजवन अभी जरासंध आने वाला ही था जब तक कालजवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी अब श्री कृष्ण ने बलराम जी से सहायता सलाह की भाई भाई को काम करना हो तो आपस में सलाह करके करना चाहिए पति पत्नी को भी सलाह कर लेना चाहिए बेटा बड़ा हो तो उससे भी सलाह करके काम करना चाहिए हो अपनी स्वच्छंदता से कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अपनी बुद्धि महाराज जितनी भी बड़ी हो उसको सहायता की मदद की कोई आवश्यकता रहती है कहीं उससे त्रुटि ना हो जाए अब महाराज सलाह की कि अब तो मथुरा पर रोज रोज चढ़ाई हो रही है अभी काल जवन आ रहा है और नारायण जरा संध भी आने वाला है सो अब यहाँ से लोगों को हटा देना चाहिए विश्वकर्मा की याद करके उन्होंने पश्चिम के समुद्र में एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी द्वारका बसाई जिसमें महाराज बैकुंठ के सारे भोग आकर के निवास करते हैं सो नारायण काल जवन जब चढ़ाई करने के लिए आया तो भगवान बिना किसी हथियार के और वही निरायुधा बनमाली निरायुधा गले में बनमाला पड़ी पीतांबर ओढ़े कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पाओ में कोई जूता खड़ा भी नहीं ऐसे उसके सामने आए सुख काल जवन देख करके के तो समझ गया कि ये वही है जिसको नारद ने बताया था और महाराज उसने कहा कि ये जब बिना आयुध के आता है तो हम भी बिना हथियार के ही इससे लड़ेंगे सो बिना हथियार के ही गया अब ये महाराज श्री कृष्ण की लीला में तो विशेषता है आप जानते हैं नारायण रूप माधुरी है उनके पास एक अस्त्र प्रेमियों को मोहित करने के लिए नारायण और लीला माधुरी है बहुत बढ़िया लीला करते हैं और वेणु माधुरी है बांसुरी बजाते हैं प्रिया माधुरी है नारायण उनकी प्रिया बहुत विलक्षण है लेकिन इनके सिवाय महाराज और भी विलक्षणता है क्या है कि मैया पूछती है कि माटी खाई तो झट बोल दिया नहीं झूठ भी बोलते हैं। आ, है नारायण और गोपी ने पूछा हमारे घर में माखन चोरी की क नहीं चोरी भी करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं चीरहरण भी करते हैं और रण छोड़ राय महाराज और कोई ऐसा भगवान नहीं कोई सूर वीर नहीं जो युद्ध भूमि में पीठ दिखावे, लेकिन ये तो बड़ी बहादुरी के साथ पीठ भी दिखा देते हैं नारायण गे और काल जवन उनके पीछे पीछे अब ललचाव उसको कभी एक हाथ दूर रह जाए कभी एक बिता दूर रह जाए और भागते जाए भागते जाए शो महाराज जा करके एक गुफा में पहाड़ के मुचकुंड जी छिपे हुए थे नारायण पहले से शयन कर रहे थे मुचकुंड की कथा ये है कि वो देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे सो देवताओं ने कहा मुचकुंड बर मांगो जीत हो जाने पर मुचकुंद ने कहा कि मैं तो थक गया हूँ मुझे बस नींद का बर दे दो देवताओं ने कहा अच्छा तुम्हें जो जगावेगा वो उस पर तुम्हारी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा और बहुत बरसों से वो सोए हुए थे कृष्ण को मालूम था सो भागते भागते वहीं पहुंचे और पीतांबर तो उठाए उठा दिया मुचकुंद पर और स्वयं एक कोने में जाकर के गुफा में छिप गये अब वो जो आया काल जवर, उसने कहा देखो हमको तो बजाय के ले आया दौड़ा के यहाँ और खुद सो रहा है लात मार दिया उसने को और जो मुचकुंद की नींद टूटी और उन्होंने आख खोल के देखा सुख काल झोन तो वही राख का ढेर हो गया और बीच में आए गए श्री कृष्ण अब तो देख करके मुचकुंद ने बताया अपना कि मैं किस राजा का लड़का हूं और कैसे कैसे मैं यहां आके सो रहा था और श्री कृष्ण ने अपना परिचय बताया कि मैं जदुवंशी वसुदेव का पुत्र हूं सो मुचुकुंद पहचान गए कि वो हो ये तो साक्षात भगवान है हमको पहले बताया गया था कि वही दर्शन देंगे सो वो आ गए हैं हमारा कल्याण करने के लिए अब नारायण उन्होंने बड़ी प्रेम बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की स्तुति की असल विषय मंगल भावगम प्रबन्ना महारुष्ट पुरुषों को आपका दर्शन नहीं होता है क्योंकि ये काल जो है ये सबको तो खाए जा रहा है और लोग अनादिकाल से जन्म जन्म से विषयों के चक्कर में पड़े हुए हैं है सो आपकी कृपा से ही आपका साक्षात्कार होता है मैं तो आपकी शरण में हूँ श्री कृष्ण ने कहा कि मुचकुंद मैंने जान करके तुम्हे जगाने के लिए ये कालजवन को लाके सामने कर दिया अच्छा हुआ दुष्ट मारा गया और तुम्हारे जैसा शिष्ट पुरुष जाग गया अब जाग के तुम भजन करो क्योंकि तो कल का समय आने वाला है और उसमें तुम ब्राह्मण बनोगे और ब्राह्मण हो करके क्योंकि इस शरीर से तुम्हारे हिंसा बहुत हुई है ब्राह्मण हो करके मेरा भजन करोगे और मेरी तुम्हे प्राप्ति होगी लोग बताते हैं कि ये जो दुनागर में नरसी मेहता हुए वो मुचकुंद का ही दूसरा जन्म था मुचकुंद ही नरसी मेहता के रूप में आए थे अब उधर श्री कृष्ण महाराज जब तक लौटे तब तक दूसरे लोग जो हैं बलराम जी वगैरह उन्होंने कालजवन की सेना को वहां से भगा दिया अब अठारहवी बार जरासंध ने जब आक्रमण किया तो उस समय क्या हो रहा था कि कालजवन की सेना को हरा कर जितनी भी संपदा प्राप्त हुई थी वो गाड़ियों पर ऊटो पर हाथियों पर बैलों पर लाद करके द्वारका के लिए भेजी जा रही थी सो महाराज जरासंध ने जो आक्रमण किया सो लूट लिया सारा ये क्या लूट लिया तो आचार्य बताते हैं इसके लिए कि ये दुष्ट की संपदा थी यदि वो खाते तो उनकी बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता इसलिए भगवान ने जरा संध से उसको लुटवा दिया कि दुष्ट की संपत्ति ये दुष्ट ही ले जाए इनकी बुद्धि नष्ट होगी और भगवान श्री कृष्ण और बलराम नारायण थोड़ी देर तक उसका सामना करने के बाद बजे अब जरासंध को तो बड़ी खुशी हुई उसने पीछा किया महाराज अब भागते भागते नारायण वो भागे और उनकी वो पीछा करें, इस तरह से जूनागढ़ में नारायण पहुंच गए और यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए नारायण पहाड़ के ऊपर चढ़ गए अब ढूंढने पर मिले नहीं एक पीतांबर नारायण एक वस्त्र बलराम जी के शरीर पर और एक ही कृष्ण के और नारायण आश्रम में जा जा करके साधुओं का सत्संग करें नारायण बड़ी भारी ब्रह्म विद्या वहा युग विद्या ब्रह्म विद्या उन्होंने साधु महात्माओं से प्राप्त की और कोई महीने दो महीने वहीं रह गए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 कर ये क्यों लूट लिया तो आचार्य बताते हैं इसके लिए कि ये दुष्ट की संपदा थी जदि वो द्वारका बासी खाते तो उनकी बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता इसलिए भगवान ने जरा से उसको लुटवा दिया कि दुष्ट की संपत्ति ये दुष्ट ही ले जाए इनकी बुद्धि नष्ट होगी और भगवान श्री कृष्ण और बलराम नारायण थोड़ी देर तक उसका सामना करने के बाद भगे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 नारायण पहाड़ के ऊपर चढ़ गए अब वो ढूंढने पर मिले नहीं एक पीतांबर नारायण एक वस्त्र बलदाम जी के शरीर पर और एक ही कृष्ण के और नारायण आश्रमों में जा जा करके साधुओं का सत्संग करें नारायण बड़ी भारी ब्रह्म विद्या वहां योग विद्या ब्रह्म विद्या उन्होंने साधु महात्माओं से प्राप्त की और कोई महीने दो महीने वहीं रह गए जब जरा संध्या को मालूम पड़ा कि कहाँ है तब उसने पहाड़ में चारों ओर से आग लगवा दी लेकिन वो तो बड़े ज्ञाता महाराज मार्ग के और वहाँ से कूद के बलराम और श्री कृष्ण दोनों निकल गए और द्वारकापुरी में पहुँच गए और जरासंध वहीं से अपना समूह लेकर के लौट आया लेकिन उसको अपने विजय का गर्व हो गया कि मैंने आखिर अठारहवी बार तो सही आ, मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए एक बार नहीं दो बार नहीं अठारह बार पराजय होने पर भी सत्रह बार पराजय होने पर भी अठारहवीं बार हमको सफलता तो मिली वो तो बहुत गौरवान्वित हो करके गिरिप में बिहार में रहने लगा मगर देश का राजा था अब इधर श्री कृष्ण जब द्वारका में आए तो वहाँ की शोभा का तो क्या वर्णन करना है साक्षात लक्ष्मी ने अपने हाथों से सवारा सजाया इसी बीच में राजा रेवत जो है वो अपनी पुत्री को लेकर के गए थे ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया वर हो उसके साथ ब्याह करें ये महाराज लड़कियां जो बड़ी उम्र की हो जाते हैं हम जानते हैं चालीस चालीस पैतालीस पैतालीस वर्ष की लड़की बंबई में है और वो ब्याह करना चाहते हैं और उनके माँ बाप भी ब्याह करना चाहते हैं लेकिन इतनी देर क्यों हुई तब वो चाहती थी कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया दूल्हा उसके साथ हमारी लड़की का ब्याह हुए अब वो अपने लड़की की तो योग्यता देखे नहीं और लड़का ढूंढे दुनिया में सबसे बड़ा कहा से मिले नारायण अब ब्रह्मा जी से पूछने गए कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वर्ग कौन अब वहाँ हो रहा था संगीत जुड़ी थी संगीत सभा वहाँ तो ब्रह्मा जी का सिर भी हिल रहा था महाराज ताल पर वो भी फिरक रहे थे नारायण थोड़ी देर लग गई अब क्षण भर और जब संगीत बंद हुआ तब जाके रेवत ने पूछा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं? ब्रह्मा जी हंसने लगे बोले कि तुम जिनको देख दाख के आए थे उनकी तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नहीं युग बीत गया वहाँ का तो अब सतयुग में तुम पैदा हुए और इस समय द्वापर का अंत आ रहा है जाओ जहाँ तुम्हारी राजधानी थी कुशस्थली वहाँ अब द्वारका बस गई है और बलराम है, उनसे जाकर के विवाह कर दो और वो महाराज अब उम्र में बड़ी तो की तो लड़की और शरीर में भी लंबाई आ, कितनी लंबी थी वो इक्कीस हाथ की थी नारायण और बलराम जी तो सिर्फ सात ही हाथ लंबे थे आ, सो आ, जब आए ब्याह करने के लिए तो जोड़ी तो ठीक बैठी नहीं पर बलराम जी ने ब्याह कर लिया क्योंकि बलराम जी को यह फिकर थी कि जब तक मैं ब्याह नहीं करूँगा तब तक कृष्ण भी ब्याह नहीं करेगा क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि बड़े भाई का ब्याह होने पर ही छोटे भाई को ब्याह करना चाहिए नहीं तो वो परिवेदता उसकी संज्ञा हो जाती है सो तो वो एक प्रकार का दोष लगता है तो बलराम जी ने मान लिया श्री कृष्ण के प्रेम से मान लिया अब रे लंबी और श्री ये बलराम जी जो है वो छोटे महाराज पति लंबा हो और पत्नी छोटी हो तो किसी खदर चल भी जाए अब पत्नी इतनी लंबी हो बास की तरह और पति हो छोटा तो कैसे चले सो तो बलराम जी ने बलराम जी का हाथ नहीं पहुंचा हो नहीं रेवती के कंधे तक तो उन्होंने अपना हल लगाया उसके कंधे में और जो दबाया महाराज जैसी मशीन थी उनके हल में लगी हुई कि खट से बैठ करके और रेवती छोटी हो गई अब नारायण दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे लेकिन ये जीवन उनका पति पत्नी का जो जीवन था वो कुछ बहुत सुखी नहीं बीता आप कभी ब्रज में दाऊ जी का दर्शन करने जाए तो दाऊ जी महाराज तो खड़े हैं अपने सिंहासन पर और रेवती जी एक कोने में हाथ जोड़े बिल्कुल दुबकी सी खड़ी हैं अब महाराज जब बलराम जी का ब्याह हो गया तो श्री कृष्ण के विवाह का अवसर प्राप्त हुआ नारायण क्या हुआ की एक राजा थे भीष्म नारायण वो कुंडपुर में एक विदर्भ महाराष्ट्र में ही हो आजकल जो विदर्भ देश है विदर्भ प्रदेश है वहाँ की वो राजा थे और उनका नाम था भीष्म भीष्मक षमक माने समुद्र है जो देखने में बहुत भीषण होता है उसको भीषमक कहते हैं और उनकी पुत्री जो है वो रुक्मी है माने साक्षात लक्ष्मी है रुक्म माने स्वर्ण लक्ष्मी होता स्वर्ण होता है तो लक्ष्मी दो तरह की हैं एक कृषि लक्ष्मी और एक स्वर्ण लक्ष्मी तो कृषि लक्ष्मी तो सीता थी जिनका विवाह राजकुमार रामचंद्र से हुआ था और नारायण ये स्वर्ण लक्ष्मी थी रुक्मी जिनका विवाह कृषक पुत्र कृष्ण के साथ किसान के साथ हुआ हो कृष्ण किसान है भक्तों के हृदय में बड़ी खेती करते हैं सो तो ये जो भीष्मक थे उनके चार और पुत्र थे रुक्मी आदि रुक्मी जो है वो श्री कृष्ण का बड़ा द्वेषी था क्योंकि वो विषांश था जैसे समुद्र मंथन से पहले विष पैदा हुआ तो वो तो रुक्म था सोने में विष होता है आ, और नारायण इधर रुक्मिणी जो है वो लक्ष्मी थी आ, और श्री कृष्ण के साथ ही उनका विवाह होना था सो भीष्मी भाई ये तो सब चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो परंतु रुक्मी जो था विशावतार वो चाहता था कि नहीं रुक्मी हमारी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं होगा ना उसकी जात न पात नारायण उसके साथ ब्याह करने से क्या लाभ है अब महाराज रुक्मिणी के पास तो वहां उनके यहाँ नारद जी आते थे और रुक्मिणी उनसे मिलती थी और नारद जी तो ऐसा ऐसा श्री कृष्ण का गुण गाते थे कि गुण सुन करके हो भगवान से जो प्रेम होता है वो सुन सुन के होता है ये नियम है कि जो परोक्ष वस्तु होते हैं उसका ज्ञान श्रवण से ही होता है नारायण और जो नित्य अपोक्ष अपना आत्मा है उसकी ब्रह्मता का बोध भी श्रवण से ही होता है नित्य अपरोक्ष अज्ञात हो तो उस अज्ञान की निवृत्ति श्रवण के बिना नहीं हो सकती और यदि महाराज ईश्वर नित्य परोक्ष हो या स्वर्ग नित्य परोक्ष हो तो बिना श्रवण के उसका बोध ही नहीं हो सकता यहाँ तो महाराज प्रत्यक्ष और अनुमान और उपमान नारायण अर्थापत्ति अनुपलब्धि सबके सब, सब प्रमाण पंगु हो जाते हैं नित्य परोक्ष के संबंध में बिना व्याप्ति के अनुमान कैसे होगा शो नारायण अब तो गुण सुन सुन करके रूप सुन सुन करके शील स्वभाव सुन सुन के रुक्मिणी जो है, है वो तो श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी और मन में संकल्प कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ आपको पहले ये सुना चुका हूँ कि श्रीमद् भागवत में जितनी लड़कियों का विवाह हुआ है वो सब की सब जुबती रही हैं और समझदार नहीं हैं अष्टवर्षा भवेद गौरी एक भी विवाह नहीं है कि छोटी लड़की का विवाह हुआ हो और लड़की की पसंद से ब्याह हुआ है जहाँ उसकी पसंदगी से ब्याह नहीं हुआ है वहाँ विवाह सफल भी नहीं हुआ है ये बात भी भागवत में है ओ, अम्बा अंबिका अंबालिका के प्रसंग में नारायण ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लड़की सालों से प्रेम करती थी वो भीष्म के लाने पर भी जमी नहीं आ, सो नारायण रुक्मिणी ने देखा कि अब श्री कृष्ण कैसे आवेंगे तो उसने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण भेजा चिट्ठी लिख के भेजा का ये भी कहीं कहीं मिलता है और जबानू तो विश्व संदेश हरम रमापते है नारायण वो तो संदेश ले करके आया था ब्राह्मण अब महाराज श्री कृष्ण तो सब जानते हैं बैठे थे सिंहासन पर और आगे आ ब्राह्मण से उठ के महाराज खड़े हो गए हो ये तो ब्राह्मण ब्राह्मण देव है और उसको अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया और उसके पांव धोए महाराज पाद दे दिया और अर्घ दिया हाथ धुलाया ये सत्कार की रीति है आचमन करवाया मुंह धुलाया ये सब हमारे स्वागत सत्कार की जो प्रणाली है उसी का एक नाम है अब नारायण आ, उनको खिला के पिला के जब विश्राम कर चुके ब्राह्मण तब श्री कृष्ण ने उनके पांव दबाए और पांव दबाए करके प्रश्न किया महाराज आप इतना मार्ग तय करके आए हैं विदर्भ से द्वारका में तो आपका कोई प्रयोजन अवश्य होगा तो आप निकोच वो अपना प्रयोजन बताइए हम उसको पूरा करेंगे पहले ही से बोल दिया महाराज कि हम उस प्रयोजन को पूरा करेंगे क्योंकि ब्याह की लालच तो कृष्ण के मन में भी बहुत थी ना रहे हाँ वो तो मैया से भी कहते रहते थे मैया मेरा कब ब्याह होगा मेरा कब ब्याह होगा परंतु ऐसी ऐसी बाधा पड़ी महाराज की अब उधर तो गोपियों के साथ माखन चोरी और छेड़छाड़ लगी हुई थी और मथुरा में आए नारायण तो मार पीट कहीं मामा को मारो मारो कहीं मामा के ससुर को भगाओ और रोज लड़ाई भिड़ाई ब्याह तो हुआ नहीं और फिर रणभूमि छोड़ के भागना पड़ा तो और बदनामी हो गई कौन भगोड़े के साथ ब्याह करे नारायण सो जब रुक्मणी अभी चाहते थे कि वह ब्राह्मण ने बताया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मुझे आपके पास भेजा है सो तो उसने रूपम दृशाम दृषि मताम अखिलार्थ लाभम रुक्मिणी ने कहा है कि हे भुवन सुंदर आ, आ, स्वामी आ, श्री कृष्ण मैंने आ, सुना है स्वणताम तवेश हरतंग तापम जो आपके यश को गुणानुवाद को सुनता है कान के रास्ते से वो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सारे ताप को दुख को पीड़ा को मिटा देते हैं मैंने सुना है नारायण कि आपका जो रूप है वही आख मिलने का लाभ है सु तु तु ये मेरा भी जो मन है ये तो लाज शरम छोड़ चुका है और ये तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है और उसने बताया कि जदि आप हमारी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे आर्पा आत्मार पिता मैंने तो अपना आप तुम्हारे प्रति अर्पित कर दिया अब तुम स्वीकार करो कि न करो मेरा पानी ग्रहण करने वाला तो तुम्हारे सिवाय और कोई होगा नहीं सो so, एक जन्म में नहीं मैं तो तपस्या करके अपने शरीर को सुखा के नष्ट कर डालूंगी और एक जन्म में नहीं तो सौ जन्म में सही सत जन्म अभिश्त तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और नारायण वैसे तो कल परसों में हमारा ब्याह होने वाला है और शिशुपाल के साथ हमारी सब विधि विधा मंगनी वगनी जो है वो पूरी हो चुकी है लेकिन मैं कहते हूँ कि मैं शेर का भाग हूं मैं सिंह का हिंसा हूं हिस्सा हूँ ये कोई गीदड़ करके हमको ले न जाए इस प्रकार रुक्मणी के पत्र में लिखा था सो श्री कृष्ण ने तो वो पत्र नारायण अपने हृदय से लगा लिया और ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया और बोले की क्या बताऊ पंडित जी हमारी तो ये दशा है कि मैं भी रुक्मिणी के गुण और रूप का वर्णन सुनता हूँ केवल रूप ही नहीं देखना चाहिए हो नारायण गुण देखना चाहिए नारायण रंग तो वो सावरा भी हो सकता है लेकिन उसके भीतर गुण कितने हैं ये देखना चाहिए सो नारायण कृष्ण ने कहा कि तथा हम अप निद्र न लभ मेरा मन रुक्मिणी में ऐसा लग गया है कि बस हमको तो रुक्मिणी रुक्मिणी दिखाई पड़ती है और रात को नींद नहीं आती है अगर नींद नहीं आती है तो क्या करते हो तो बोले तारे गिन गिन कर रात बिताता हूँ और तो क्या है नारायण तथा ये ये बात अद्भुत है हो आप नारायण ध्यान दीजिए कि दुनिया में मजहब बहुत हैं और ईश्वर मानने वाले बहुत हैं ईश्वर भी बहुत होंगे उनके अलग अलग होंगे तो ईश्वर तो ये ही होता है पर मजहबी लोगों ने ईश्वरों को भी बांट लिया है आ, सो नारायण कोई किसी भी मजहब में क्या ऐसा ईश्वर है जो अपने भक्त की प्राप्ति के लिए रात रात जगता हो और आंखों से आंसू बहाता हो और उसका हृदय व्याकुल होता हो असल में बाबा प्रेम होता ही उसी से है जो प्रेम करता है नियम यही है आ, ये श्री जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में बड़ी दृढ़ता से प्रतिपादन किया है कि प्रेम रस का उद्दीपन प्रेम से ही होता है जब पता चला महाराज कि रुक्मिणी हमसे इतना प्रेम करते है तो श्री कृष्ण का प्रेम उद्दीप हो गया और जब रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम उद्दीप हो गया दोनों का प्रेम जो है एक दूसरे से बढ़ रहा है सो तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छी बात तुरंत उन्होंने रथ मंगाया बिना किसी से सलाह किए न देव की वसुदेव से पूछा न बलराम से सलाह की नारायण ना, वो तो महाराज ब्याह की इतनी उतावली इतनी त्वरा थी नारायण कि तुरंत वो अपने रथ पर बैठ करके और ब्राह्मण को पहले बैठाया और स्वयं बाद में बैठे ब्राह्मण देवता को नमस्कार करके बोले सब मंगल ही मंगल है आपकी कृपा है अब रथ चला महाराज इधर उनके जाने के बाद बलराम जी को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण तो अकेले ही चले गए हैं वहाँ कुंडलपुर वहाँ तो बड़े बड़े जरासंध और शिशुपाल का तो ब्याह ही है और दंत और हम लोगों के जितने शत्रु हैं सब शिशुपाल के पक्ष में ब्याह में गए हैं और वहाँ युद्ध जरूर होगा अकेले श्री कृष्ण का जाना ठीक नहीं है स्वेसा प्रेम उमड़ा बलराम जी के मन में यद्यपि वो श्रीकृष्ण की शक्ति जानते थे कि उनका तो एक चक्र ही पर्याप्त है महाराज सृष्टि के लिए लेकिन ये प्रेम है कि वो उनकी शक्ति सामर्थ्य को जानते हुए भी अपने को रोक नहीं सके एक अक्षणी सोसेना उन्होंने रात भर में द्वारका से विदर्भ देश में पहुँचा दी ऐसी व्यवस्था उन्होंने कि इतना बड़ा संगठन ऐसी सैन्य शक्ति और महाराज दोनों नारायण कुंडनपुर में एक साथ पहुँचे उधर क्या था कि रुक्मिणी थे अंतरपुर में और वो कह रही थी कि अब तो हमारा विवाह आने वाला है आ ही गया है ने कहीं श्री कृष्ण ने हमको स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा वो रोने लगी उसकी आंखों से झारझार आंसू गिरने लगे ब्याकुल हो गई इसी बीच में उसके बाएं अंग जो हैं वो मंगल सूचक खड़कने लगे और ब्राह्मण देवता आए गए ब्राह्मण देवता आए गए और उन्होंने सुनाया कि श्री कृष्ण भी आ गए है अरे बलराम भी आ गए सेना भी आ गई है अब तो तुम्हारा ब्याह पक्का है कृष्ण के साथ होगा सो so, महाराज वो लक्ष्मी रुक्मिणी देवता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर सोचने लगी कि ब्राह्मण को क्या देना चाहिए अब महाराज ब्राह्मण को देने के लिए उनको कुछ मिले ही नहीं कहे तो इनको धन दौलत अपने आप ही देने वाले सोच लेते हो कि पंडित जी को क्या चाहिए आगा, आगा, बोले सीधा सामान तोहरो घर से आई जाता है कपड़ा लता आई जाता है और दक्षिणा मिल ही जाती है अब हम इनको क्या दे तो महाराज प्रसन्न तो हुई लक्ष्मी और उन्होंने कहा पाला गई महाराज नारायण बस भर ब्राह्मण ग्राह्मण और कुछ नहीं ब्राह्मण का महाराज भाग ही है कि बड़े बड़े धन कुबोर भी कुबेर भी प्रसन्न हो वो तो प्रशंसा करेंगे कि बड़े त्यागी हैं महाराज तो कुछ लेते ही नहीं है महाराज और महाराज ऐसे है महाराज आप एक बाबा जी थे और उनके यहाँ नियम था कि कोई भी कुछ ला के रखे तो ग्रहण नहीं करते जोर हाँ, से देते थे सो एक दिन एक दिन सेठ ने सुना कि हम तो कभी किसी को कुछ देते नहीं हैं और ये बाबा जी किसी का लेता नहीं है तो चलो एक लाख रूपया लेके चले इनके सामने रख देंगे ये जब कहेंगे हटाओ तो लेके चले आवेंगे हमारा नाम हो जाएगा दाता और इनके नाराणी लेंगे तो है नहीं और वो लेके गया महाराज सो जो आके लाख रूपया रखा महाराज स्वीकार करो सो बाबा जी बोले कि प्रभु दानंद ये सेठ की प्रबुद्धानंद्रद्धालु है बड़ा है और का लेते कि न लेते इसका तो तो जरूर लेना चाहिए नहीं तो इसका दुख हो जाएगा सो लेके महाराज गटरी बोटरी रखवा दी अब तो सेठ जो है बड़ा दुखी होकर लौट गया अब ब्राह्मण को तो महाराज रुक्मणी जी ने प्रणाम कर लिया प्रणाम महाराज अब उसके बाद भीष्मक ने श्री कृष्ण बलराम का बड़ा आदर किया और देवी पूजा के लिए जब रुक्मिणी जी गईं और गांव की स्त्रियों ने सब विधि व्यवस्था करी तो रुक्मिणी जी ने इशारा कर रखा था पहले पहली अपने पत्र में लिख दिया था कि मैं देवी की पूजा के लिए जब जाऊं तब मेरा हरण कर लेना जब पूजा करके निकले महाराज देवी प्रसन्न और सब सेना जो है शिशुपाल जरा संध्यादी की हथियार लिए हाथी घोड़े पर खड़ी देखभाल कर रही थी और श्री रुक्मिणी जी ने एक तिरछी नजर से जो सब की ओर देखा महाराज अब उनकी आंख मिलती तला तर जो घोड़े पर था उससे गिर पड़ा हाथी पर से गिर पड़ा महाराज हथियार छूट गए हाथ से लोग बेहोश हो गए उसी समय श्री कृष्ण अपना रथ ले करके आए और रुकविणी ने दिया अपना हाथ और खींच करके रथ पर बैठा लिया और वहां से ले भगे महाराज इसको राक्षस विवाह बोलते है अपहरण की जो रीति है धर्म शास्त्र में इसका नाम राक्षस विवाह है लेके भगे अब जब तक सेना होश में आवे तैयार हो तब तक तो कृष्ण जोजनो दूर निकल गए अब, अब अब जब सेना चली उनका पीछा करने के लिए तो बलराम जी जदुवंशियों के सेना के साथ बिड़ गए और सब को ताश नाश कर दिया अब शिशुपाल अपने सिर पे हाथ अपना सिर हाथ पर रख कर रख करके और रोने लगे कि हाय हाय हमारी तो बहु भी छिन गई बेजती भी हुई अब कौन मुंह लेके जाऊ मेरी माँ न्योछावर करने के लिए खड़ी होगी घर में कौन के ले, ले, ले के जाओ सो ने बहुत समझाया बुझाया तुम क्या करते हो बार हारने पर भी मैं अठारहवीं बार जीत गया था तुम भी फिर जीत लेना बोले जीत तो जाऊंगा बाबा पर वो बहु कहा से मिलेगी जीत तो हमारी हो जाएगी पर बहु कहा से मिलेगी अब महाराज रुक्मिणी का जो भाई था उसने प्रतिज्ञा की ए, कि मैं बिना रुक्मिणी को लौटाए इस नगर में लौटूंगा ही नहीं और जाके श्री कृष्ण से जुद्ध किया मिनटों में श्री कृष्ण ने उसको पराजित करके अपने रथ में बांध दिया नारायण बलराम जी आए और उन्होंने कहा अभी साला हो गया इसको इस तरह से इसका अपमान नहीं करना चाहिए इसकी बहन तो अपने घर में रहेगी सु कृष्ण को डांटा हो दिखावटी डांटा और नारायण रुक्मिणी को समझाया कि तुम बुरा मत मानना कि तुम्हारे भाई का अपमान किया है संकर्षण इनका नाम ही है दो जनों में लड़ाई हो जाए तो ये समझाते बुझाते थे सो तो नारायण वहाँ से श्री कृष्ण और रुक्मिणी को लेकर के आए क्या नाम है द्वारका में और वहाँ फिर रिश्तेदार नातेदार, जितने थे सब बुला के ब्राह्मणों को बुला करके एं वहां विवाह ब्राह्म विधि से विवाह संपन्न हुआ तो तीन प्रकार से विवाह हुआ एक जो पत्र गया था ना बुलाने के लिए वो तो गांधर्व विवाह हुआ और जो अपहरण हुआ वो राक्षस विवाह हुआ और जो विधि पूर्वक विवाह हुआ वो ब्राह्म विवाह हुआ अब रुक्मिणी को लेकर के नारायण भगवान श्री कृष्ण ने देव वसुदेव चरण स्पर्श किए बड़ों को प्रणाम किया नारायण और ब्राह्मणों को गरीबों को खूब दान दक्षिणा दी खूब खिलाया पिलाया द्वारका में तो महोत्सव हो गया परमानंद द्वारका में हो गया नारायण अब रुक्मणी के पुत्र भी बहुत जल्दी हुआ हो नारायण ये नहीं कि तब तो और रुक्मिणी श्रीकृष्ण वीर पुरुष नारायण उनका संकल्प और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी अब बात ये थी कि पहले जब नारायण और रुक्मिणी एक साथ रहते थे ना अनाधिकाल से तो वहां दोनों के कोई बच्चे ही नहीं हुआ नारायण उनको पुत्र उत्पन्न करने में ए, कोई रुचि नहीं थी आ, वो तो बिहार नित्य बिहार में लगे रहते अब जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया और इधर रुक्मिणी जो है लक्ष्मी जो रुक्मिणी होके आई तो इनके बहुत शीघ्र पुत्र हो गया और जो रुक्मी इनका भाई था वो लौट के कुंडनपुर नहीं गया गया वहीं भोजकट नगर बसा लिया राजा लोग जो है कहीं भी नगर बसाए लेते हैं रहने लगा अब नारायण रुक्मिणी श्रीकृष्ण से प्रद्युम हुए परंतु प्रद्युम जो है जो पैदा हुए ९१० दिन के भीतर ही एक संबरासुर नाम का बड़ा मायावी असुर था वो नारायण प्रद्युम्न को उठा के ले गया और ले जाकर उसने समुद्र में डाल दिया अब समुद्र में क्या आश्चर्य है भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी रक्षा हो जाती है एक मछली जो है वो प्रद्युम्न को निगल गई समुद्र में बड़ी बड़ी मछली होती है सौ सौ योजन की मछली होती थी ऐसा पुराणों में वर्णन आया है अब वो तो निकल गई जो की तो और वो मछली पकड़ करके लोगों ने के घर में पहुंचा दिया और वहां रसोई घर में रसोई ही में जब वो मछली काटी गई तो उसके भीतर से निकला बालक वो जो मायावती देवी थी वहाँ वो कौन थी कर रती थी नारायण जब कामदेव को भस्म कर दिया था शंकर जी ने तब वो बहुत दुखी हुई थी उनकी पत्नी रति देवी सो तो उनको यही बरदान दिया था कि तुम सम्बरासुर के घर में रहना मायावती बन करके जब वहा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्वन आएगी तब तुम्हें काम की फिर प्राप्ति हो जाएगी अनंग को भी सांग करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही है सो तो महाराज मायावती माया ने तो पहचान लिया निकाल लिया उनको और बड़े प्रेम से पालने लगी और जब वो थोड़ी बड़े हुए तो जितनी माया होती है अस्त्र शस्त्र विद्या सब उनको सिखाई दी और बीर हो हो गए प्रद्युम्न तो थोड़ी उम्र में अब वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे पत्नी हो तो प्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा तुम तो मेरी माता हो ऐसा व्यवहार क्यों करती हो उसने बताया मैं माता नहीं हूँ मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ और शंकर जी के कारण ऐसे यहाँ आके रहती हूँ तुम्हारे माता पिता तो रुक्मिणी श्री कृष्ण है जहा से हर के ये संबरासुर ले आया है इसको मालूम पड़ गया था कि कृष्ण का पुत्र ने इसको मारेगा सो ये तो तुम्हारा शत्रु है अब तो प्रद्युम्न जी ने जाके भरी सभा में संबरासुर को ललकारा संबर माने माया होता है माया भी होती है माया भी होता है सो नारायण जब युद्ध हुआ तो उन्होंने को मार दिया और विमान पर बैठ करके रति और वे बड़ा सुंदर वेश जुवती रति और जवान प्रद्युम दोनों आए करके द्वारका में रुक्मिणी का जो महल था उसके आंगन में हो उनका हेलीकॉप्टर उतरा बोला वो <क्षाग> शैल शैलगुप्ता है, है ना शैल गुप्ता बोलते हैं जैसे वैसे ये हेलीकॉप्टर है ना नारायण अब तो देख करके लोग समझने लगे कि कहीं ये कृष्ण ही हैं कोई और लड़की ले करके आए हैं परंतु सब लोग तो ऐसे मुग्ध हो रहे देखते ही रुक्मिणी की छाती में तो दूध आ गया और उसके मन में आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो इसी उम्र का होता अब न श्री कृष्ण कुछ बोले न वसुदेव बोले सब इकट्ठे हो गए उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने परिचय दे दिया कि रुक्मणी ये तुम्हारे पुत्र है श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र हैं अब बर बधू ने महाराज गांध बांध के और दोनों को प्रणाम किया और महल में रहने लगे अब आगे जो विवाह के प्रसंग आते हैं ना अब तो विवाह ही विवाह है बस समझो हाँ हाँ ये तो परिणय का देश है ना अब सुनावेंगे आपको साइन सायकाल जी सदा मंगल आराधक्य रि समय दिल्ली से भी दिणी हम प्राया दानी बुला दान्या हमें प्रया मे करो लंदमा तो पूर्वे मंगल भगवान विश्व मंगल मंगल सर्वंगल मंगल में की आ जी हाँ कहते हैं हैं कि रोज आप वो तो बीमार तो रहती है ना जी नहीं बीमार नहीं ये तुम्हारे प्रेम में मगन रहती है जाने जय तो तुम्हारा भाग्य है जो ऐसी <laughs> तो भाग कि भागी कर तो बहुत बड़ी भगवान की थी हमने <laughs> कर निपट नि डर मुंख दिखावे आिरछ निपट नजर मोरिया दिखावे देख सखी अति कोमल भैया मोर देख सके अति कोमल बैया मोर दो कर पकड़ मरोर नगोरे दो कर पकड़ मरोर करो मोरी गागर खोर गोर गागर खोर मोलो कह सुनि सुंदरी तो समान ब्रज को सुहर नको मौसम सुंदरी सुंदरी मौसम सुनहरी सुंदरी तो समान ब्रज सुहर नको नख सीखलो छबिन रख नख सीखलो छबिन रख मुख सघन कुंज की मोर गो रे सघन कुंज की ओर रे सघन कुंज की ओर गो सघन कुंज की ओर मोरे गागर कोर गयो ड मोरे डागर गागर ठ की कुचार कहो कहो कुचाल झीठ के नाम ले तो मेरो जिया का बहने नाम ले तो ग विसर्गा नवलक्षित श्री कृष्णाख्यम पर ओम जगत्म ति शि तब विवाह के प्रसंग है रु कुमणी तो वैष्णवी तो शक्ति लक्ष्मी है और सत्य भावना सूर्य की शक्ति सौरी शक्ति सत्य भावना है और ब्राह्मी शक्ति ज्ञान बवंती है ये तीनों जो हैं ये आधिदैविक शक्ति हैं और कालिंदी सत्या मथुव भद्रा और नागमजोति सत्या ये पांचों आध्यात्मिक शक्ति है और जैसे अविद्या के पांच पर्व होते हैं वैसे विद्या के पांच पर्व होते हैं और अविद्या की निवृत्ति के लिए इनका उपयोग होता है ये है श्री कृष्ण की आदिदेविक और आध्यात्मिक शक्तियां और श्री कृष्ण चंद्र हैं और पुरुष में भी सोलह कला होते हैं और चंद्रवा में भी सोलह कला होते हैं तो एक एक कला की सहस्त्र सहस्त्र रश्मिया होती हैं किरणें होते हैं, हैं। इसलिए सोलह हजार उनकी संख्या होती है ये सोलह हजार आठ जो है इनमें आठ पट्टरानी हैं और नारायण सोलह हजार जो है ये भगवान की शक्ति है तो एक सज्जन ने एक दिन प्रश्न किया कि श्री कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए बारो बात ये है कि संसार में जितनी भी स्त्री शक्ति है उसके अंतर्यामी और स्वामी साक्षात भगवान ही हैं, और शक्ति के सिवाय तो और कुछ है नहीं आपने सुना होगा कि एक बार मीराबाई श्री वृंदावन धाम में आये और जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गए, परंतु वहां उनसे कहा गया